नंदम ब्रह्मण विद्वान न विभेटी कु ब्रह्म के आनंद ब्रह्म अलग और आनंद को अलग है तो सी विभति होगी तो इसलिए कहा राहु शिविर इत्यादि बेद व्यापेश औपचारिक गौण प्रयोग है भेद का व्याप प्रयोग किया गया ब्राह्मण आनंदम ये गौण प्रयोग जैसे राहु और शिविर है शिवराहु है फिर राहु शिव कहा जाता है उसका अर्थ ब्रह्म स्वरूप आनंदम ब्रह्म का जो स्वरूपभूत है अपना स्वरूप कौन से उसे भिन्न नहीं विद्वान विद्वान मतलब अपरुक्षत जानने वाला अपरक्ष जो अनुभव करता है साक्षात्कार करता है पुरुष कुतश्चन नीधेती कुतच्चन का अर्थ कस्मत किसी से भय नहीं करता है अहि का भय हे तो व्याघ्रदे लोक में भय क्या व्याघ्र सरकार पारलोकिक भय हेतु तो पापादय परलोक में भय होता है पाप से पाप से निकल जाएगा विभेति ज्ञानी ऐसे भय को प्राप्त नहीं करता है न भयम प्राप्त हो करता है ना भय तत्विद पापादि भयम ना कवगम्य तो ये संख्य तत्वज्ञानी को भय नहीं होगा पापादि से इसे किससे अवगम्य ज्ञाते कैसे जाना जाता है क्यों भाई नहीं तत्ति वाव न तपति किमहम साधु नकम कि वाक्यम अर्थत पठती ये वाक्य है एक ज्ञानी को न तपति पुण्य पाप तपाते नहीं कष्ट नहीं देते है को जैसे कष्ट देते है अज्ञानिको कैसे कष्ट होता है किम साधु न करवम किमतकस्मात मे पुण्य कर्म मैंने क्यों नहीं किया किम पापम पाप मकरवम क्यों इतने पाप कर्म किया ऐसे पश्चाताप होता है मरते समय बड़ा दुख होता है दुखी होता है जीवन व्यर्थ हो जाता है उस समय पश्चाताप करता है कुछ करने का उपाय नहीं बड़े दुखी होता है ये जो तप कष्ट है श्रुति में आया ये नहीं किया अभी हम सोचेंगे नहीं आगे नहीं होगा नहीं ये कष्ट सब तो होता है क्यों ज्ञान जो साक्षात्कार ज्ञान नहीं हुआ तो मरते समय बड़ा कष्ट होता है बहुत चिंता है समाप्त तो हो गया मरने वाला गया सबू तो जीवन बर्बाद हो गया कुछ नहीं कर पाया जिसे जीते तो खेलते खेलते समय नष्ट कर देता है अं मरते समय कष्ट होता है क्यों इसे क्या गर्भ में जब रहता है प्रार्थना करता है ईश्वर इस से इसी गर्भ से मुक्त कर दीजिए मैं भजन करूंगा तो मैं कर्म करूंगा आपका साक्षात्कार करूंगा बड़े प्रतिज्ञा बहुत करता है और गर्भ से आते निकलते ही बस भूल गया अज्ञानी के कारण फिर वो इसमें थे बाद में था था, तो फिर मरते समय फिर ज्ञानी को ऐसे कष्ट नहीं होता कहती को पढ़ते हे तम एव कपा चिंता कर्माग्नि सम्भृता कर्माग्नि समृता चिंता कर्माग्नि सम्भता चिंता कैसे पुण्यपाप रूप कम कर्म एवं अग्नि कर्म ही अग्नि कर्माग्नि पुण्यपाप रूप कर्म कर्म ही अग्नि कर्म क्यों अग्नि है करना करनाभ्याम अग्नि संताप हेतु था अग्नि जैसे संताप का हेतु है इस प्रकार कर्म भी संताप का हेतु है संताप का हेतु कर्म को अग्नि का संताप का हेतु है अग्नि कर्म भी इस प्रकार संताप का हेतु इसलिए कर्म को अग्नि का तो कर्म कैसे संताप का हेतु अकर्ण कर्ण अभ्याम पुण्यकर्म नहीं करेंगे तो संताप हो और पाप कर्म करेंगे तो संतापो संपादिता, समा ये चिंता पुण्यम न करव कस्मत काम पुण्यम साधु न करव साधु कर्म क्यों नहीं किया पापन तो कृतवा क्यों इतनी चिंता अज्ञानिक होती है एक तत्विदमे ज्ञानी को कष्ट नहीं देती चिंता न संतापेट नभिवस को कष्ट नहीं देगी चिंता ये बात नहीं है और सब कुछ तया चिंतया सदा संत तो चिंता ऐसी तप्त तो होती है अज्ञानी होता है तो पुण्य पाप अप ते हेतु प्रदर्शन परम वाक्यम श्रुति वाक्य दर्थत पठती पुण्य और पाप दोनों तापक नहीं इसमें हेतु दिखाते हुए ये वाक्य सद्वान ये आत्मान स्नुते ये पुण्य पाप को अपने आत्म रूप से ही देखता है आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं पुण्य पाप भी आत्म रूप है उभये आत्मान स्पते प्रण स्त आत्म रूप से उसको से देखता है प्रीत ये मेरे स्वरूप है पुण्य पाप को अपने आत्मा रूप से देखता है आत्मा से भिन्न नहीं देखता है अपने से भिन्न हो तो कोई कष्ट देगा अपना स्वरूप इसलिए उसको तो पुण्य पाप कष्ट नहीं देते ये वाक्य दूनो वाक्यों को अर्थ से पढ़ते है एवं विद्वान कर मणि द्वे हित्वात्मान स्मरेत सदा कृते चर्मण स्वात्मा तेन विद्वान विद्वा जानते हैं विद्वान् वे पुण्य पाप छोड़ करके आत्मा न सदा स्मरित आत्मा का ही स्मरण चिंतन करता है और जो कर्म को कुछ करता नहीं कर्मणि जो कर्म किए गए पुण्य पाप उसको सातम रूपे में भी पश्चिट ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप से दिखता है भिन्न नहीं क्यूँकी आत्मा से अति कुछ नहीं इसलिए पुण्य पाप कर्म भी अपने स्वरूप है आत्म रूप से दिखता है इसलिए उसको कष्ट नहीं देते हैं पुण्य पाप कर्म स यह कश्चित पुमान कोई भी पुरुष जो ज्ञान हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा एवं का तुक्त न प्रकार कैसे क्या किस प्रकार देखना है यश्च एम पुरुष है यश आदित्य स एक पुरुष में जो है आदित्य पुरुष है एक ही, ही एक है एक स्वरूप ही इस प्रकार जो जानता है विद्वान का से जानन प्रवृतिक में प्रवृत्त होता है स पुण्य पाप हित पुण्य पाप छोड़ करके आत्मचिंतन करता है एक ही स्वरूप में अहमअ्रह्म आत्मानुते श्रुति मया ब्रह्मा प्रत्यंचम स्प्रनुते प्रणयति आत्मा को ही प्रत्येक आत्मा ब्रह्म से अभिन को प्रणयति उसको ही चिंतन करता है आत्मस्वरूप उसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है यह तो पुण्यपापर मिथ्यात्संधान हानन कृतम पुण्य पाप का त्याग कैसे वो मिथ्या है मिथ्यात् अनुसंधान करने से त्याग हो गया मिथ्या है वास्तव नहीं मिथ्या का अर्थ सत असत से विलक्षण मिथ्या कार्य जैसे बंध्या पुत्र है असत और ब्रह्म है सत सत्य नहीं है असत नहीं है सत उभय नहीं है तो उसको मिथ्या कहते हैं रज्जु में सर्प जैसे मिथ्या है यदि सर्प वास्तव होता तो रज्जु ज्ञान से उसका बाध नहीं होना चाहिए रजु ज्ञान से रजू सर्प का बाध होता है इसलिए रजूसर पर सत्य नहीं है असत्य होता तो जैसे बंध्या पुत्र सस्य विषारण दिखता नहीं रजू सर को भी नहीं दिखना चाहिए रजू सर को दिखता है प्रतीय सत्य तो न बाध्यता असत्य न प्रतियता, असत तो प्रतिता नहीं होना चाहिए प्रत्यक्ष और रजू सर् पर बाध्यतेच प्रतीयते चाधित होता है प्रतीत होता है इसलिए उसको मिथ्या हैं असत्य विलक्षण अनुचनीय इसी प्रकार आत्मा से भिन्न जितने जगत पूरा प्रपंच मिथ्या है वो सत्य नहीं ज्ञान से बाधित तो हो जाता है और असत तो भी नहीं असत तो तो तो तो दिखना नहीं चाहिए जगत दिखता है और सद असत तो उभय नहीं हो सकता है इसलिए मिथ्या है जिस प्रकार जगत पुण्य पाप का ज्ञान मिथ्याधान करता है मिथ्या ही दिखता है तो त्याग हो गया मिथ्यास अत तद विषय आज चिंता एवं मिथ्या होने से तद विषय चिंता ही नहीं कुमित का चिंता नहीं तर से ताप ही नहीं यह अभिप्राय है किंच विद्वान ऐसे उभय पूर्वोक्त उभे कर्मणि, रूपे कर्मणि कृति स्वात्मेण पश्यती पुण्यपाप कर्म जो किए गए थे देहे इंद्रिया द्वारा आदि प्रवृत्तिया जनते कर्म देह इंद्रिया से होता है आत्मा से नहीं है स्वात्मा अनुरूपेण स्वात्मा से देखता है इदम सर्व यद अयमा सब कुछ आत्मा ही है आत्मा सत्य से कुछ भी नहीं है इत्यादि व्यात तो प्रकार लिखता है प्रसिद्ध है सब कुछ आत्मा ही है आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है ऐसे जानता है जब आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं तो पुण्य पाप अलग कुछ है नहीं नहीं। अपने स्वरूप आत्मा अपने से भिन्न नहीं तो भिन्न यदि नहीं तो कष्ट कौन देगा भिन्न ही कष्ट देता है अतः सात्मा अभिन्नवाद आत्मा से अभिन्न होने के कारण अताप संतापक नहीं भेददर्शी को ही ताप संताप होता है अभेदर्शी अपना अभिन्न दिखता है नहीं होता है आत्मा तो। ना नाभुक्तम क्षेत्र कर्म कल्पकोटि सतीरपी ये जितने कर्म जो करता है कल्पकोटि सतीरपी कल्पकोटि एक कल्प करोड़ हो जाएगा फिर हो जाएगा जितने समय काल चाले कर्म नष्ट नहीं होता है अभूत कर्म चार लाख बत्तीस हजार कल युग है उसके दो गुना दापर तीन गुना तेत चार गुणा सत्य चार युग मिल जाएगा तो एक चतुर्युग होगा तेयरिस लाख बीस हजार वर्षो एक हजार हो, हो जाएगा इतने चतुर्युग ब्रह्म का दिन है उसको कल्प शब्द से कहते और ब्रह्मा का रात होने के लिए और एक हजार चतुर्गत इसी प्रकार कल्प कूट शत होने पर भी अभुक्त कर्म न क्षेत्र अवश्य में भोक्त कर्म शुभा क्या वा पाप पुण्य कर्म अवश्य भोगना पड़ेगा शास्त्र है अनाद संसारे अनादि संसारे में कितने जन्म हो गए अनादि नहीं अनादि काल से संसार जन्म कितने हो गए अनंत बहु बहुजन्म उपारिजित सु क्या शब्द कहेंगे बहु बहुजन्म उपारिजित कर्म पुण्य पुण्य लक्ष्मणी सु पुण्य पाप कर्म है बहुत ही कर्म सुख्या उसकी संख्या गिनती नहीं कर सकते हैं बहुत ही अप्रसिद्धत्व न आत्मत् अनुसंधान योग्य सु जो उसको ज्ञान की ज्ञानी को मालूम नहीं कितने कर्म है प्रसिद्ध नहीं तो आत्मत्व अनुसंधान कहा करेगा कितने अनाधिकार से बहुत कर्म है वो आत्मरूप से अनुसंधान कैसे करेगा वो तो, तो पहले कर्म मालूम हो आत्मरूप से देखेगा आत्म रूपये न अनुसंधान का अयोग्य क्योंकि बहुत कर्म है ऐसे बहुत कर्म है कथम तद विषय चिंता न भवे तो ऐसे कर्म विषय चिंता क्यों नहीं होगी यहाँ तक तो शंका भी उसका उत्तर देते संना तेसा तत्व ज्ञान ने केवल ज्ञान से कर्म नष्ट होगा ज्ञान के बिना नाभूतम क्षेत्र कर्म कल्प को भी ज्ञान जब तक तो नहीं हुआ तब तो तक तो कर्म तो भोगना पड़ेगा नष्ट नहीं होता है सनिदान निदान न सहित संदान निदाने मूल कारण अज्ञान अज्ञान के साथ ही जितने कर्म है तो ज्ञान ने विनाशित हुआ तब तो ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं तब तो ज्ञान होने तो से अविद्या अविद्या कर्म सब नष्ट होगी न चिंता कर्म कोई चिंता नहीं होगी नष्ट हो जाएंगे तत्व ज्ञान से अहम अस््रम साक्षात्कार हुआ तो ज्ञान सर्वर्व कर्माण भस्म सात कृत अभिप्राण हृदय ग्रंथ्याद निवृत्ति पर हृदय ग्रंथि की निवृत्ति निक मुंडकादी सूत्री वाक्य बाके वाक्य पठती ये श्लोक भालूम होगा बोलो हृदय ही हृदय के ग्रंथि ही आत्मा का तादात्म अध्यक्ष होता है ये ग्रंथि रूप से कटे नहीं भेदन हो जाता नष्ट हो जाता है ये ग्रंथिंते सर्व संश जितने संशय है सब नष्ट हो जाते हैं संशय तो विभिन्न प्रकार की कामिक आएंगे अपना ध्यान से भिन्न है या नहीं और होता है या नहीं ब्रह्म से भिन्न है या नहीं और कर्म उसका ज्ञान तरीके से मोक्ष कैसे होगा ज्ञान से होगा या कर्म से होगा ये विभिन्न प्रकार के सब नष्ट हो जाते हैं क्षियते चा कर्माणी अश कर्माणी चाहे कर्म का भी नाश हो जाएगा तस्वीर दुष्टे परावरे तस्मिन परावरे दृष्टि सती परावर का जो प्रकार पर अवरश्च कारण के पर अवरोप कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म ऐसा है अथा पर अवरोस्मत जब पर हिजन्यकर्भ है अवर का निकृष्ट जिससे निकृष्ट शुद्ध ब्रह्म से और है जिससे निकृष्ट पराबर है इसे करते हैं टीका में ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर सब ग्रंथि भेदन संशय छेदन कर्म का नाश सब कुछ हो जाता है आगे कोई चिंता नहीं है ज्ञानी के लिए परम अपनी अवरम्यस्नात यस्मात परम अवरम यस्मात यही पर अवरश्च जो पर है वही अवर निकृष्ट ब्रह्म कार्य ब्रम हो ऐसा भी समाधान कर्म धारे करते हैं बहुगुरी करेंगे तो परम अवरम यमर्भा अवरम का तस्मा, आगे तस्मात नहीं तस्मिन ठीक है नहीं क्योंकि पर सप्तम थे परम अभी हिरण्य पदम अवरम निकृष्ट यस्मादस्मिन परात्मी दृष्टि दृष्टि का से साक्षात पर आत्मा का साक्षात्कार हो जाने पर अस्य साक्षात्कार वतो हृदयस्य mm. जिसको हृदय से हृदय बुद्धि चिदात्म से ग्रंथिवत बुद्धि और चिद रूप आत्मा का तादात्म अध्यास अनुन्याध्यास इसको ग्रंथि शब्द तो से कहा क्योंकि ग्रंथिवत दृढ़ संश्लेष रूप आता और ग्रंथि से और कठिन आई ग्रंथि को तो किस प्रकार कोई खोल दे ये त्म अध्यास जिसने प्रयत्न करें खोलेगा नहीं ज्ञान के बिना अनोन जोन का परस्पर एक नष्ट हो जाता है सर्वस क्षीयं सर्वे संशया से सर्व संशया के आत्मा देहादि व्यक्ति न वा देहादेश अथवा नहीं कोई चार लोक देह कोई कह कोई कही का बुद्धि विभिन्न प्रकार कोई कह शून्य विभिन्न मतभेद देहादि से व्यतरित ही या नहीं देह इंद्रिय प्राण बुद्धि सबसे अतरित है अच्छा व्यतरित्व हो जाए तो आत्मा में कर्तृत्व तो आदि धर्म है या नहीं नायक बड़े तर्क करने वाले आत्मा में तो, तो कर्तृत्व भुगत करता भी है भोगता है आत्मा में ज्ञान सुख कोई चार्ज होता है और तो करता भोगता भी है उसके थोड़ा आगे संख्या लोग आएंगे कहेंगे भोगता तो है पुरुष करता नहीं करता तो बुद्धि एक छोड़ेंगे तरीके आगे उसका उनका निराकरण होता है यदि जो कर्म करेगा वही भोक्ता होगा यदि पुरुष होता है कर्म करेगा अन्य भोग करेगा अन्य होगा यदि कर्ता में तो भी मानू ब्रह्मशत्र शास्त्र आग जीवात्मा को कर्ता कहा गया फिर कर्ता कैसे होगा वास्तव करता है वास्तव करता होगा तो मोक्ष नहीं होगा सूर्य आचार्य ने कहा अपना कर्तरा उपश्चिम महाकांक्षी तरी नहीं स्वभाव भावानाम व्यावरते आत्मा यदि करता है कर्ता भूगता दि है तरी मुक्त महाकांक्षी करो यदि स्वाभाविक आत्मा में रहेगा स्वाभाविक धर्म की निवृति होगी स्वाभाविक धर्म की कभी निवृत्त नहीं होगी <laughs> नहीं स्वभाव भावानाम जावरते बतरबे सूर्य के औष्ण उपर्श के जैसे निवृत्ति हो जाती है नहीं, नहीं। इस प्रकार कभी भी भाव पदार्थ की स्वभाव का नाश नहीं होगा आत्मा में कर्तृत्व तो तो धर्म रहेगा और रहेगा संसार रहेगा मुक्ति नहीं होगी इसलिए कर्तृत्व आदि मानते है उसका निराकरण करेंगे अच्छा चलो अकर्तता होने पर भी आत्मा अकर्ता मान देंगे किन्तु अकर्तृत्व भी कस्य ब्राह्मण भेदोस्त ना ब्राह्मण से भिन्न है या नहीं है ये बिल्कुल मानो है नाम ईश्वर भेदवादी बहुत भेदवादी भेद अभेद हो नहीं सकता है अभेद कहते समय अभेद वाले को गाली देते हैं तापी कहते हैं हम ब्रह्म कहते हैं तापी और कुछ लोग नहीं समझ करके को नहीं समझे हम ब्रह्म हम ब्रह्म ऐसे करके वो भी करते हैं इसलिए वो लोग भी उनको कहते हैं कुछ नहीं समझ गए कहते हम ब्रह्म हम ब्रह्म है हम शब्द का अर्थ समझे, समझे। लक्ष्यार्थी क्या है मालूम नहीं अब ब्रह्म किसके साथ क्या है इसलिए अभेद होने पर भी सज तो ज्ञान कर्मादि सहित तो मुक्ति साधन केवलम बा अच्छा अजीब ब्रह्म की एकता है उसका ज्ञान केवल के मुक्ति का के साधन है अच्छा ज्ञान होने के बाद कुछ कर्म करना पड़ेगा कुछ लोग कहते हैं ज्ञान केवल हो गया कोई डॉक्टर बन गया चिकित्सक ज्ञान हो गया कुछ नहीं करे रोग ठीक हो जाएगा सब जानने के बाद कुछ कर्म करना चाहिए इस प्रकार जान लिया में ब्रह्म पंच ऊंचा बैठ गया भजन करके आराम से मुख्य कैसे होगा कुछ करना चाहिए वो खाते उसके बाद उपासना करें ज्ञान हो गया तो उसके बाद उपासना कर्म उपासना कर्म करे उपासना करें संध्या बंधन करे तो मुख्य मिलेगा तो केवल ज्ञान मुख्य साधन नहीं वो कहते कर्म सही तो इसलिए ये भी संशय होगा केवल ज्ञान से मुख्य हो जाएगा या कुछ करना चाहिए ज्ञान हो जाने मात्र स्त्री से मुख्य संशय रहेगा ज्ञान तो हो गया कि माता से मुख्य कैसे मिलेगा कुछ करना चाहिए केवल ज्ञान मुख्य साधन ही है मुक्ति कर्म आदि सहित आदि से उपासना ये जितने संशय इत्यादि छिदे नष्ट हो जाते हैं ज्ञान होने पर जब साक्षात्कार हो जाएगा तो संशय समाप्त हो जाएगा तब तो साक्षात्कार से तो वस्तु न तब तस्तु साक्षात्कार हो गया तो उसमें संशय विपर्य विषय तो आदर्श न आधार जब तब तरह नहीं ज्ञान हुआ कभी संशय भ्रम होता है इधम तो ज्ञान हो गया तब तो तो ठीक ज्ञान नहीं हुआ उसमें संशय हो सकता है सामान्य ज्ञान होने के बाद संशय हो सकता है भ्रांति भी हो सकती है इधम को देख लिया दिया क्या है पता नहीं क्या नहीं पता है तो भ्रम ज्ञानी भी हो सकता है और तब तो साक्षात्कार तो तो हो गया तो संशय रहेगा विपर्य संशय नहीं हो सकता है तो संशय सो नष्ट हो जाते हैं संशय विपर्य विषय तो आदर्शनाथ जिस वस्तु में तात्विक साक्षात्कार हो गया सत्य ज्ञान हो गया उसमें संशय भी कर्म नहीं होता है तो संशय भी नष्ट हो जाते हैं कर्मा संचिता पुण्य पुण्य लक्षण संचित कर्म जितने पुण्यता कर्म सब नष्ट हो जाएंगे स्वनिदान अज्ञान विनाश है विनश्य कर्म का निदान मूल कारण है अज्ञान अज्ञान ज्ञान से नष्ट होगा ज्ञान से ही नष्ट हो अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया तो कर्म भी नष्ट हो जाएंगे विन शांति दिज्यंदे दिज्यंदे परावरे कभी कभी पहले संशय नहीं होता है किंतु बाद में संशय हो सकता है जो जो संशय हो सकता है सब संशय बता करके उसको निवृत्त करना पड़ता है कोई कहेंगे हमको तो कोई संशय नहीं अभी तो संशय नहीं बाद में संशय हो जाएगा एक बार ज्ञान से कैसे हो जाएगा मुख्य कुछ करना चाहिए फिर आगे संशय हार बात तो ठीक ज्ञान से कैसे हो जाएगा केवल ज्ञान के समझ कर बैठ गया कुछ होता है किसी विज्ञान को पढ़ लिया पढ़कर बैठ गया खेती हो जाएगी तो करना पड़ता है और नहीं करने से कैसे ज्ञान हो गया मैं ब्रह्म इसने कैसे हो जाएगा ये संशय आगे हो सकता है इसे शास्त्र में सब तो संशय देते हैं संशय नहीं होता है तो ठीक है अंत शुद्ध है तो संशय नहीं होता अच्छा है और बुद्धिमान दे तो भी संचय नहीं होता है अत्यंत शुद्ध अंतर शिक्षण हो तो संशय नहीं होगा ज्ञान हो जाएगा कृतोपाप्ति इत्यादि है अत्यंत बुद्धिमान संचय नहीं होगा कोई संचय नहीं संशय नहीं होगा तो, तो संशय की निवृत्ति होगी आगे फिर संशय होगा थोड़ा अंतरण शुद्ध होगा फिर संशय होगा ऐसे देखिए बहुत अच्छे साधु साधक बहुत दिन साधन भोजन करने के बाद फिर कहते तो हमको तो लगता है थोड़ा कुछ वेदांत तो को पढ़ने की बहुत दिन तक, तक है। पढ़ना क्या है भजन करना चाहिए पढ़ना क्या है ऐसे करके बहुत दिन तक रहते हैं बड़े कोई, रह गया, कोई जटा बना गया कोई बहुत नहीं, ब, ब, ब, बड़े संदान भी प्राप्त करते बड़े तपस्या बड़े विरक्त है ऐसे रहते है तिथि सह करते बहुत करते करने से अंत को शुद्ध होता है फिर जिज्ञासा होती ऐसे अच्छे साधक मिले हैं जो हमको बताए कि बोले हमको तो वहाँ बहुत साधु लोग बड़ा सम्मान करते बहुत बड़े मानते किंतु अभी लगता है हम तो कहीं से सम्मान करेंगे मन तो, तो पहले जैसे अच्छा था अभी तो ज्यादा भटक रहा है <laughs> बोले मैं ही जानता हूँ बड़ा सबको मैं क्या कहूँगा लोग बचेंगे और तो हमको बड़े मानते महात्मा मिले थे ऐसे श्रवण करने के लिए कहे फिर थोड़े दिन नहीं रहता है मिले थे ऐसे ऐसे अच्छे साधते है ऐसा होता है आगे समसे हो सकता है पहले नहीं होता है मतलब कोई सुबह लक्षण नहीं है संशय होकर <laughs> करके निवृत्ति इसलिए शास्त्र में जो जो संशय होता, होता है सब देते हैं ये पंचोदश में इसे शंका समाधान करके प्रश्नोत्तर करके ही बताते हैं जैसे जैसे मन में संशय शिक्षकों का हो सकता है सब दे करके संशय को पहले ग्रहण कर समझें फिर उसके उसका संशय की निवृत्ति करे तब एक बार संशय का समझ करके निवृत्ति होगी तो आगे संशय होगा और संशय पहले है ही नहीं समझा नहीं फिर बाद में संशय होगा ये कद्य कार्य संशय कैसे ननु उपनिषद वाक्य है संशय का कारण भी है उपनिषद आया कूर्व ने कर्माणी जिजी विषय सतम समा एवं नान्य थे, थे, थे न ना कर्म लिप्य नरे कुर ही कर्माणी जिजी विषय स्वतं समा कर्म करते हुए ही जो सौ वर्ष जीना चाहते हो कर्म करते हुए ही कुर यह कर्माणी यह स्वतंत्र जी जी लगता है जीने की इच्छा करे जीने की इच्छा का विदा नहीं जीने की इच्छा तो सब करते हैं विदा नहीं करे तो भी सब चाहते जीवित रहना चाहते जो जीवित रहना चाहते पूर्ण आयु सो साल का सता पुरुष जो 100 वर्ष से जीना चाहते हो तो कुरबन एव कर्म कुर कर्म करते हुए ही रहे एवं इसी प्रकार करो तो ठीक है नहीं तो अन्य कोई उपाय नहीं न कर्म दिक्कत है नरे तो अन्यथा ही तो इससे अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं जैसे कर्म लेप नहीं होगा मनुष्य में अर्थात नभिमान मनुष्य तो अभिमान तुम्हारे में कर्म का लेप होगा और कर्म करते रहे तो ठीक है नित्य कर्म नित्य नहीं संध्या बंदना कर्म करते हुए ही रहे कर्म छोड़े तो कर्म लेप होगा पुण्यताप हो ये कहा गया दिशा पुनिषद में विद्यां तदवेद उभय सह अभिद्या मृत्यु तृत्या विद्या मृतम विद्या और अविद्या दोनों जो दोनों साथ साथ करता है उसमें तो कहीं भी विद्या का उपासन अविद्या का कर्म कोई कहते विद्या का ज्ञान अविद्या का कर्म ज्ञान कर्म दोनों होना चाहिए अर्थ करते इस तद वेदय स दोनों को साथ जानता है जान करके अनुसार करता है दोनों तभी अविद्या से मृत्यु को पार हो जाएगा कर्म से अरे विद्या से ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त करेगा मृत्यु है अशास्त्रीय कर्म अविद्या से कर्म से पुण्य पाप कर्म अविद्या मृत्यु अविद्या मतलब कर्म पुण्य कर्म करेंगे तो साधिक जो कर्म है पाप कर्मों को कार हो जाएगा काम कर्मों को नष्ट कर देगा फिर अविद्या से अमृत मोक्ष को प्राप्त करेगा विद्या से ज्ञान से ये ऐसा कर्म ज्ञान दोनों ही साधन है श्रुतिभा के इत्यादि श्रुति और गीता में वही संस्कृति मास्तिका जनकादय जनकादि कर्म से ही संसिद्धि को प्राप्त किया जनक नहीं, नहीं तो कर्म ही साधने है और कर्म छोड़ कर बहुत तो लोग कहते हैं सन्यास निश करा बड़ा निंदा करते हैं यथान्न मधु संयुतम मधु चन संयुक्त एवं तपस्व विद्याज संयुक्त भेषज अन्न मधु से संयुक्त मधु चन्न से संयुक्त हो जिस प्रकार आरोग्य जनक तप और विद्या दोनों संयुक्त होगा तो महत्व ये संसार रूप को नाश्ट करने के लिए तप और विद्या ज्ञान है उसके साथ तपे भी करना चाहिए और कर्म भी करना चाहिए इत्यादि केवल सेवा ज्ञान समुचित सेवा कर्मुक्ति केवल कर्म मुक्ति का साधन कहो तो ठीक है नहीं तो ज्ञान समुचित तो कर्म मुक्ति का साधन ठीक है ज्ञान मुक्ति साधन कैसे होगा स्पष्ट ही कर्म करूँगा नहीं वह ही कर्म ज्ञान का नाम नहीं दिया जैसे कर्म से ही मुख्य माना तो ठीक है केवल कर्म मुख्य का साधन अथवा ज्ञान समुचित कर्म वो मुख्य का साधन होगा इत्यादि यहाँ तक संख्या तो, तो ज्ञान से मुख्य नहीं होगा केवल कर्म से मुख्य हो सकता है अथवा कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर के मुख्य साधन होगा केवल ज्ञान से मुख्य नहीं होगा यहाँ तक संख्या पर सिद्धांत उत्तर देता है सिद्धांत आगे उसका उत्तर देगा यहाँ वस्तुतः ज्ञान से मुख्य है ये सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करेंगे ओ